पातंजल योग प्रदीप सठ दर्शन समन्वय योग साधन की शिक्षा वैशेषिक सूत्र और न्याय सूत्र ने बतलाए हुए लिंग आत्मा के धर्म नहीं है और न इनका आत्मा के साथ संवाय संबंध है यह आत्मा का शरीर के साथ अस्तित्व बतलाने के लिए केवल चिन्ह मात्र है जैसे राम के मकान को निर्देश करने के लिए यह कहा जाए जिस मकान में आम्र का वृक्ष है वही राम का मकान है इन दोनों सूत्रों में आत्मा के सगुण अर्थात सबल स्वरूप को बतलाया गया है जिसकी संज्ञा जीव है क्योंकि प्राण अपान पलक मीचना, पलक खोलना जीवन यह सब प्राण के धर्म है मन की गति मान का मन का धर्म है इंद्रियों का विकार इंद्रियों का धर्म है इच्छा द्वेष दुख सुख प्रयत्न और ज्ञान बुद्धि के धर्म हैं ये सब तीनों गुणों के कार्यों के धर्म गुणरूप ही हैं इसी बात को गीता अध्याय पाँच के आठवें तथा नौवें श्लोक में बताया गया है नव किंचित करो मेति युक्तों मनेत तत्वित पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रण असन गपन स्वसन प्रल्पन विसृजन गृहणन उन्मिशन इंद्रियाण इंद्रियार्थेशु वर्तन त धारण तत्त्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूँघता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ सांस लेता हुआ बोलता हुआ त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ आँखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इंद्रियाँ अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। आत्मा का शुद्ध स्वरूप वैशेषिक के सूत्र में बतलाया गया है विभुवान महान आकाश तथा चात्मा विभु धर्मवान महान है आकाश वैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा है वैशेषिक के इस सूत्र के अनुसार ही श्रुति स्मृतियों में आत्मा के शुद्ध ज्ञान स्वरूप को व्यापक और ही माना है आकाशवत यहाँ आकाशवत्तर्वगत नांदोग्युपनिषद आकाश के समान आत्मा व्यापक और नित्य है अचलो यम सनातनः गीता यह आत्मा यमाव्यापक स्थाणु तथा निष्क्रिय और सनातन है यहाँ सर्वगत सूक्षा आकाश नोपलिप्यवस्थि देहे तथा नोपलिप्यते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 इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है आत्मा के सबल स्वरूप की पिंड रूप दृष्टि शरीरों में सिद्धि से दृष्ट प्रमाण द्वारा परमात्मा के सबल स्वरूप की ब्रह्मांड रूप समिष्टि जगत में सिद्धि होती है